तो मेरे ख्याल से ये सवाल जो अब मैं लेने जा रहा हूँ ये आज का प्रॉबेबली लास्ट क्वेश्चन हो सकता है तो बाकी जिन लोगों सवाल बचे हैं वो लोग अपने सवाल का इंतजार जवाब के लिए पेज पे कर सकते हैं प्रोमिला जी दिल्ली से पूछती हैं कि अजय भैया नमस्ते मनीष भाई ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन में दो इनिशिएटिव लिए हैं पहला हैप्पीनेस करिकम क्लास फर्स्ट टू एट्थ दूसरा ट करिकुलस 9 टू 12 प्लीज इनकी सार्थकता पर प्रकाश डालें ये बहुत ही बढ़िया जी नमस्कार देखिए इस दिशा में जो भी हम काम करेंगे वो सब सार्थक है लेकिन सफल कब होता है सफलता के लिए जो कुछ भी हमको इसमें एडिशन करने की जरूरत पड़ेगी वो करते जाएंगे जैसे का आ है बहुत अच्छी बात हो सकता है बहुत ही आंशिक आया हो बहुत ही स्वरूप इंट्रोड्यूस किया क्या हुआ क्योंकि एक साथ तो पूरा इंट्रोड्यूस होगा भी नहीं तो आप यदि शिक्षक हैं तो आप आप उसमें क्या ऐड कर सकते हैं आप उस पूरे कार्यक्रम में एक हैप्पी टीचर के रूप में आपको ऐड कर दीजिए है ना यदि तो वो कैरिकुलम अधूरा ही है यदि आप एक अभिभावक के उस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है तो एक आप हैप्पी अभिभावक के रूप में अपने आपको जुड़िए तब जाकर वो कार्यक्रम सफल होने वाला है ना दूसरी बात और अगर ध्यान देते हैं अगर हम शिक्षक हैं तो कैसे हम नौकर मुक्त हो जाएं? इसको ऐड कर दीजिए तो प्रियंस कर एकदम सफल हो जाएगा तो आपका भी कोई कंट्रीब्यूशन है इसमें? जितना उनकी तरफ से हो रहा है उसका सम्मान करते हुए उसकी खुशहाली बनाते हुए हमारी तरफ से उसमें क्या चीज़ें ऐड होना है उसको हमारी जिम्मेदारी क्या उसको पहचानने की जरूरत तो है उसको पूरा करते हैं तो करी एक, एक यहाँ से व्यक्ति गए दिल्ली के ही सरकार के आए हुए थे वो अध्ययन करने आए वो पूछे क्या करना चाहिए भाई आप जरूरत इस बात की है कि एक नौकर मुक्त टीचर उनको उपलब्ध हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अब काफी विस्तार से गोष्टी हुई इसमें कि भाई कई शिक्षक ऐसे हो ही हो ही सकते हैं आप लोग मिल सकते हैं और मिलकर यदि आपको ये बात समझ में आ गई कि इस करिकुलम को हमको सफल करना है क्योंकि हम तो चाहते हैं कहीं से भी तो ये ये जो भ्रम का जो दीवाल इतना मोटा कहीं से तो क्रेक कोई तो उजाले किरण इसमें आए थोड़ी सी भी किरण आए लो और उसको छेद को बड़ा करो तो बड़ा करने का मतलब इतना है कि अब कुछ टीचर मिले आपस में बात करें और अपने लिए अपने को एक दबाव से मुक्त करें ये नौकर होने के दबाव से ये तनख्वाहों के दबाव से वेतन के दबाव से मुक्त करने के का कार्यक्रम बना लें भले आज ना हो एक साल में हो दो साल में हो तीन साल में हो तो इस प्रकार से हम एक हर एक आदमी उसको ठीक से समझ कर, हम आगे उस पर सहयोग कर सकते हैं हो सकता है कि उनकी तरफ से आंशिक प्रोग्राम लगा हो आप उसको पूरा कर सकते हो हो सकता है उनकी तरफ से अधूरा हो आप उसको सही कर सकते हो आपका भी पोटेंशियल का आप पहचान सकते हो उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो अब इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा हम ये मानेंगे कि कोई मुख्यमंत्री मुख्य उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दुनिया बदल देंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये दुनिया हम सबकी है उनके अकेले की नहीं है, है ना तो सब मिलकर ही इसमें कोई ना कोई जो भी सुधार है जो भी वो है कर पाएंगे और वो हमारी अपनी अपने हर एक आदमी की उपयोगिता है है ना सब कुछ बढ़िया हो जाए और हमारा कोई उसमें उपयोगिता प्रमाणित ना हो तो हम उसको सुखी नहीं होने वाले इसीलिए डिजाइन ऐसा है है ना जिसको मान परंपरा मानवीय रहे हैं वो डिजाइन इस प्रकार से है कि उसमें हर एक आदमी का रोल है है ना तो अच्छा हो और उसमें मेरा भी कोई उपयोगिता है मेरा कोई रोल हो उसको हम पहचाने के प्रमेंद दीदी और बहुत बढ़िया काम आप कर पाएंगे कर ही रही हैं सोचिए है, आगे बढ़िए